श्रीमद्भागवहापुराण दशम स्कंध चतशोध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्रीकृष्ण की स्तुति अहोति धन्यवगोरमण्य स्तनियाृतमी मुदा या सां विभोतरात्मजात्मना यत्र तृप्य मेरे स्वामी जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके परंतु आपने ब्रज की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है वे ही अत्यंत धन है धन्य है अहो भाग्य महोभाग्यम भाग्यम नंद गोप व्रजाम परमान पूर्णम ब्रह्म सनातनम अहो नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग है वास्तव में उनका अहो भाग्य है क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और हैं। ए सुहृद हैंशंबत भूरी भागा एतृषि कच सैरसकृद सर्वाद्योदज मध्यमृता अच्त इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही मन आदि ग्यारह इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं क्योंकि इन ब्रजवासियों की मन आदि ग्यारह इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा मदिरा से भी मादक मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं जब उसका एक-एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले द्रजवासियों की तो बात ही क्या है तद भूरिभाग्यम इह जन्म किम प्यटभ्याम यज्ञितम तो निखिल भगवान मुकुंद पदरज में में में इस ब्रज के किसी किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनी में जन्म हो जाए यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूली अपने ऊपर पड़ ही जाएगी प्रभो आपके प्रेमी व्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं इसलिए उनके चरणों की धूल मिलना आपके ही चरणों की धूल मिलना है और आपके चरणों की धूल को तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल से अब तक ढूढ़ ही रही हैं ए घो शनिवा सिुत भवान किं देवराथे नेतो विश्व फल तदपरम कद्रप्यन्मुहती तदवेश दिवपूतना सकुला तामे दवा यथसुहृत प्रियात प्राण स्वत्त्ते देवताओं के भी आराध्य देव प्रभो इन व्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे संपूर्ण फलों के फल फलस्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर ऋण नहीं हो सकते क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था पर जो हृदय से महान क्रूर थी फिर जिन्होंने अपने घर धन स्वजन प्रिय शरीर पुत्र प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है जिनका सब कुछ आपके लिए है उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे वर्ण हो सकते हैं कारागृह यावत् गृहोत्न जना सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं और तभी तक मोह पैर की, की तरह जकड़े रहता है जब तक जीव आपका नहीं हो जाता प्रप, पे भूतले प्रपन्न आनंद संदोहम प्रथितुम प्रभो प्रभो आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं फिर भी अपने शरणागत भक्त जनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं जानंतु जानंत कि मनसो वपसो वाचो वैभव तव गोचर मेरे स्वामी बहुत कहने की आवश्यकता नहीं जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहे मेरे मन वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है अनुजाने हिमा कृष्ण सर्व तम वेश तमेव जगताम नाथो जगते तवा सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सबके साक्षी हैं इसलिए आप सब कुछ जानते हैं आप समस्त जगत के स्वामी हैं, यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है आपसे मैं और क्या कहू अब आप मुझे स्वीकार कीजिए मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए श्री कृष्ण विष्णु कुल जो सदाइन मां निर्जर दिज पशु वृद्धि कारिण कल्प मार्ग मरहन भगवन नमस्ते सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर आप यदुवंशी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं प्रभो पृथ्वी देवता ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्र का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान है पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनी है भगवान मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यत आपको नमस्कार ही करता रहूं श्री शोकुहा भूमान त्रिपरिक्रम्य पादयो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की इसके बाद उन्होंने तीन बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए ततो यथा ब्रह्मा जी ने बक्षणों और ग्वाल बालों को पहले ही यथा स्थान पहुंचा दिया था भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बक्षणों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे एक प्राणे समातरात्मर कृष्ण माया हता परिचित अपने जीवन सर्वस्व प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि एक वर्ष बीत गया था तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा क्यों न हो वे भगवान की विश्व योग माया से मोहित जो हो गए थे किम माया जगत् जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है भला उससे मोहित होकर जीव यहा क्या क्या नहीं भूल जाते हैं कृष्णम तिरंग्य भोज कवल ये तुजता परीक्षित भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा भाई तुम भले आए स्वागत है स्वागत अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है आओ इधर आओ आनंद से भोजन करो ती के सहारे दर्शय चरमा जग रम तनाद्रजम तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल वालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से व्रज में लौट आए बरह प्रसून धातु विचित्रिता रोदा वेणुदल श्रृंग गोत्सवाढ़ वस्ता गीत पवित्र की गोपी दिगुत्सव दी प्रविवेश गोष्ठम श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले में सुंदर सुंदर मह महते हुए पुष्प रहे थे नहीं नहीं रंगीन धातों से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सिंगे बजाकर कर वाद्योत्सव में मग्न हो रहे हैं पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे हैं कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाल लड़ाने लगते मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नज़र में नजर मिला देते हैं तब गोपियाँ आनंदमुक्त हो जाती हैं इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया महाव्यालो यशोदानंद सोनुना परीक्षित उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लार्ली नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है राज कृष्णे प्रेमा कथम भवेत यो सो राजा परीक्षित ने कहा ब्रह्म ब्रजवासियों के लिए श्रीकृष्ण अपने पुत्र नहीं थे दूसरे के पुत्र थे फिर उनका श्रीकृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था आप कृपा करके बतलाइए इसका क्या कारण है सर्वे साम नाम निपस्वात्म इतरे प्रत्यवता श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं पुत्र से धन से या और किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती है त्रथा स्नेह स्वस्व कात्म न ना तथा ममता लंबी पुत्र गृह राजेंद्र यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र धन और गृह आदि में नहीं होता देहात्मवाद नाम पुंसा सत्तम यथा देह प्रियतम चतम नेष्ट जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र मित्र आदि से नहीं करते देहोता हर्षो नात्म यत्यपिदेह स्मिन जीविता सा जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ यह शरीर मेरा है तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है प्रियतमं प्रियतम सर्वे सर्वेशापि दे तदर्थमेव सकलम जगदे तरा इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं कृष्ण मे नवे ताम आत्मान अखिलात्मना जगदिताय सोप्यत्र दे इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ समान जान पड़ते हैं वस्तु तो जानता बत्र भगवद्रूप अखिलम नान्य जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा ब्रह्म नारायण आदि जो भगवत स्वरूप है तभी श्री कृष्ण स्वरूप ही है श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं सर्वे सर्वेशापस्तूना भवति भवती तस्यापि भगवान कृष्ण कि मस्तु सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है उस कारण के भी परम कारण है भगवान श्री कृष्ण तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाये समाश्रिता पद पल्लव प्लव महत्पदम पुण्य मुरारे भवाम भुतिर्भस्त पदम परम पदम पदम पदम यद्य पदा नेश जिन्होंने पुण्यकृति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के गढ़े के समान है उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता आख्यातम पृष्ठोम कौमारे हरिकृतम पौगंडे परीक्षित तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के पांचवें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने छठे वर्ष में कैसे कही उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा अघासुर को मारना हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना अप्राकृत रूपधारी बछड़ो और ग्वाल बालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता है और कहता है उस उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है एवं बिहारे कोमा रे कौमारम को जतुर्व है सेतु परिक्षित इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ब्र, ने कुमार अवस्था के अनुरूप आख मिचौनी सेतु बंधन बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग दी इति श्रीमदभागवत महापुराणे राम सहितायां दक पूर्वाधे ब्रम्हुतिर्नाम चतुर्दश्याय